श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनतीस आठ अप्रैल अठारह नाम महात्मा श्री राम कृष्ण उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं काम क्रोध शरीर सुख की इच्छा ये सब दूर हो जाते हैं एक भक्त उनके नाम में रुचि नहीं होती श्री राम कृष्ण व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो वे ही तुम्हारा मनोरस पूर्ण करेंगे यह कहकर श्री कृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे जीवों के दुख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं गीत का आशय यह है माँ शामा दोस्त किसी का नहीं मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएँ के पानी में डूब रहा हूँ माँ काल मनोरमा शर्रिपों की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कुप खोदा जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है तारिणी त्रिगुणधारिणी माँ मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है अब मेरी क्या दशा होगी इस वारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दासरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है पहले पानी कमर तक था वहाँ से छाती तक आया इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी माँ मुझे तेरी ही अपेक्षा है मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे कृपा कटाक्ष करके पार कर दे फिर गाने लगे उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है इसी भाव का गीत है भावार्थ हे शंकरी यह कैसा विकार है तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है मुझे यह कैसा मोह हो गया है धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं अब मैं कैसे जीवित रह सकूता हूँ सर्वमंगले जो कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है आँखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती पेट में हिंसा की कृमि हो गई है व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा श्री राम कृष्ण उनके नाम में अरुचि रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए ईश्वर का नाम लेना चाहिए दुर्गा नाम कृष्ण नाम शिव नाम चाहे जिस नाम से पुकारो यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए आनंद हो तो फिर कोई भय नहीं विकार दूर होगा ही उनकी कृपा अवश्य होगी आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति भगवान मन देखते हैं जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है रात से दो मित्र जा रहे थे एक जगह भागवत पाठ चल रहा था एक मित्र ने कहा आओ भाई जरा भागवत सुने दूसरे ने जरा झाँक कर देखा फिर वहाँ से वेश्या के घर चला गया वहाँ कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो आई वह आप ही आप कहने लगा मुझे धिक्कार है मेरा मित्र तो भगवान भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था वह कह रहा था मैं कैसा मूर्ख हूँ यह पंडित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मेरा मित्र वहां कैसे आनंद में होगा जब ये दोनों मरे तब तो जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए और जो वेश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत बैकुंठ में ले गए भगवान मन देखते हैं कौन क्या कर रहा है कहां पड़ा हुआ है यह नहीं देखते भावग्राही जनार्दन है कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं अब मन तेरा है अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है वे कहते हैं जिसका मन ठीक है उसका कारण ठीक है वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ मैंने राम नाम उच्चारण किया है मैं क्या नहीं कर सकता विश्वास इसे कहते हैं